इसके साथ ही जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था वैसे वैसे खतरा भी बढ़ता जा रहा था इसलिए पुलिस जल्द से जल्द रोहन नेगी को गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रही थी अब पुलिस को अगर सेंगर की बेटी की जान बचानी है तो फिर उन्हें जल्द हो सके तो उन्हें जल्द से जल्द किसी अलग तरीके से काम करना होगा इस तरह की किडनेपिंग में कुछ भी अंदाजा लगाना काफी मुश्किल होता है ये किडनेपिंग केस पूरी तरह पजल बन चुका था लेकिन अभी भी विक्रांत के मन में कहीं न कहीं ये चल रहा था कि कुछ भी हो जाए इस किडनैपिंग केस का कनेक्शन टीना गांधी के मर्डर केस से रिलेटेड है आखिर उसका कतिल कौन हो सकता है किसने मारा होगा टीना को अगर टीना के असली कतिल का पता लग जाए तो फिर उस किडनेपिंग केस को भी सोल्व करने में आसानी होगी वैसे इस वक्त की स्थिति देख कर तो यही लग रहा था की रोहन नेगी को जान बुझ कर इस झूठे मर्डर केस में फसाया गया है और खुद की बेगुनाही साबित करने के लिए ही उसने इतना बड़ा रिस्क लिया है लेकिन अगर असली कतिल रोहन नेगी नहीं है तो फिर कौन हो सकता है और अगर विजय सेंगर कतिल है तो फिर वो इतने दिनों तक खुला कैसे घूम रहा है उसे पुलिस ने अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया है ऐसे में अब विक्रांत को दो चीजें जल्द ऐसी जल्द करना है पहले तो उसे किसी भी तरह जल्द ऐसी जल्द विजय सेंगर की बेटी की जान बचानी है और दूसरा काम उसे पेट्रोलियम के फ्रेंचाइजी अपार्टमेंट में हुए टीना गांधी के मर्डर केस को सॉल्व करना है विक्रांत अभी इन उसका आज का सक्सेस रेट बयासी प्रतिशत था और उसे आज अदृश्य शक्ति की तरफ से सिग्नल चेंज करने वाली डिवाइस मिली हुई थी विक्रांत को याद आया की उसे अदृश्य शक्ति द्वारा आज कोडवर्ट के रूप में पहाड़ और आग शब्द दिया गया था जिसमें से उसने सिर्फ पहाड़ वाले टास्क को पूरा किया था बाकी आग वाले टास्क को उसने पूरा नहीं किया था इस वजह से उसका आज का सक्सेस रेट मात्र बयासी प्रतिशत ही था विक्रांत आज दिन भर सिर्फ ऑफिस में बैठकर ही काम करता रहा था वो कहीं बाहर काम करने के लिए नहीं गया था हो सकता था कि अगर वो केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए बाहर गया होता तो फिर उसकी मुलाकात किसी दोस्त से होती और फिर उसके दूसरे कोडवर्ड वाला टास्क भी पूरा हो पाता ऐसे में विक्रांत को समझ आया कि अब सिर्फ ऑफिस में बैठकर दूसरे पुलिस वालों को काम बांटने मात्र से ही अच्छा सक्सेस रेट नहीं मिल सकता इसके लिए बाहर निकलकर काम करना भी जरूरी है तभी अदृश्य शक्ति उसे अच्छा सक्सेस रेट देगी और तभी अच्छा टूल मिल सकता है ये सोचकर विक्रांत इधर उधर टहलने लगा अब वो जल्द ऐसी जल्द अपना सक्सेस रेट बढ़ाकर इस किडनेपिंग केस को सोल्व करना चाहता था अब वो सिर्फ ऑफिस में बैठकर कमांड नहीं देना चाहता था अब अगले दिन वो अलग तरीके से इस केस को सॉल्व करने के लिए काम करेगा इस तरह के ख्याल के साथ ही विक्रांत वापस अपने ऑफिस डेस्क पर लौट आया और फिर वहां पर बैठकर आगे के काम के लिए स्ट्रेटजी बनाने लग गया अब तक आधी रात पार हो चुकी थी और अगले दिन की शुरुआत हो चुकी थी विक्रांत अभी स्ट्रेटेजी बना ही रहा था की उसे गुड न्यूज मिल गई अदृश्य शक्ति ने उसे अगले दिन के लिए कोडवर्ड दे दिया था और ये कोडवर्ड था पहाड़ और चंद्रमा पहाड़ कोडवर्ड मिलने से विक्रांत बहुत खुश था क्योंकि तो जब भी उसे ये कोडवर्ड मिलता था तो इसका मतलब यही होता था कि उसका काम बढ़िया हो रहा है अगर विक्रांत केस के इन्वेस्टिगेशन में सही काम करता है तभी उसे पहाड़ कोडवर्ड दिया जाता है इस कोडवर्ड के साथ ही विक्रांत ने आज की पहली की मदद से अपने डुप्लीकेट टास्क के लोकेशन और टाइम का पता लगाया उसे पता चला की यह डुप्लीकेट टास्क उसके ऑफिस की बिल्डिंग के ठीक बाहर यहाँ से तकरीबन तीस मीटर की दूरी पर होने वाला है और एडवेंचर सुबह के सात बजकर तेरेपन मिनट पर होने वाला है सबसे है आश्चर्य कैसा एडवेंचर है कहीं फिर से किसी बूढ़े या अंधे आदमी को सड़क क्रॉस करवाने का काम तो नहीं है खैर अभी तो रात हो रही थी और सुबह होने में थोड़ा वक्त था तो विक्रांत ने अपना ध्यान फिर से केस की इन्वेस्टिगेशन पर लगाया और फिर व्हाइट बोर्ड देखते हुए एनालिसिस करने लग गया। जब तक हो सका उसने काम किया और फिर अंत में उसने ऑफिस की तीन चेयर को जोड़कर उस पर ही सो गया सोते ना जाने कब सुबह हो गई विक्रांत को पता ही नहीं लगा सुबह नींद खुलते ही विक्रांत सबसे पहले ऑफिस के एंट्रेंस गेट पर पहुंचा ताकि वो आज के एडवेंचर को पूरा कर सके एडवेंचर होने के बिल्कुल सटीक लोकेशन पर पहुंच विक्रांत खड़ा हो गया और वहां पर इसके होने का इंतजार करने लगा अभी घड़ी में सात बजकर इक्यावन मिनट हो रहे थे और एडवेंचर होने में अभी दो मिनट का वक्त बाकी था विक्रांत वहीं खड़ा था तभी थोड़ी देर बाद ही उसे रोड के दूसरी तरफ एक काले रंग की काफी एक्सपेंसिव सी कार आती हुई नजर आई विक्रांत ने ध्यान दिया तो देखा कि इस कार के आगे बोनट के नीचे बड़ा सा बी लिखा हुआ था ये तो बेंटली है विक्रांत बड़े ध्यान से इस बेंटली को खुद की तरफ आता देख रहा था ये बेंटली का मलसन्न मॉडल था नैना ने विक्रांत के साथ एक बार इस कार का जिक्र भी किया था ये शायद नैना की ड्रीम कार भी है लेकिन इस कार की कीमत करोड़ों में है शायद तीन करोड़ से ऊपर की कार थी कार बिल्कुल नई लग रही थी ऐसा लग रहा था कि इसे अभी तुरंत ही शोरूम से खरीद कर लाया गया है विक्रांत ने देखा कि कार धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती चली आ रही थी और फिर रोड पर बिल्कुल उसके बगल में आकर खड़ी होगी विक्रांत को समझ पाता की कार, कार का दरवाजा खुल गया और अंदर से किसी के हंसने की आवाज सुनाई देने लगी हे hey, हे hey, पल में कार की पिछली सीट का पूरा दरवाजा खुला और एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर निकलकर खड़ा हो गया इसने काले रंग का सूट पहना हुआ था जो किसी डिजाइनर द्वारा तैयार किया गया था सूट को देखकर ही उसकी महंगी कीमत का अंदाजा लगाया जा सकता था इस अधेड़ से उम्र के आदमी के माथे पर काफी लकीर बनी हुई थी और सिर के बाल भी हल्के झड़े हुए थे हेलो आप डिटेक्टिव विक्रांत सक्सेना है ना नाइस टू मीट यू हे आप आप कौन विक्रांत इस आदमी को पहचानने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो निश्चित तौर पर इस आदमी को पहले से नहीं जानता था ओह लेट मी इंट्रोड्यूस मायसेल्फ। सेल्फ उस आदमी ने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए कहा मेरा नाम अभिजीत अग्निहोत्री है मैं ली कूप शू कंपनी का जनरल मैनेजर हूं। आप मुझे अग्निहोत्री कहकर भी बुला सकते हैं ली शू कंपनी विक्रांत ने अपनी भुआई टेडी करते हुए कहा मेरे जूते की कंपनी से क्या कनेक्शन है मैं क्या करूँचली मैं आपसे इसलिए मिलने आया हूँ क्योंकि आपके लिए मेरे पास एक डील है उस आदमी ने विक्रांत की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा शू शूज डील मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था विक्रांत ने कंफ्यूज होते हुए कहा आप मुझे अपनी कंपनी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हैं क्या पहले तो विक्रांत को लगा कि आज का डुप्लीकेट एडवेंचर काफी कमाल का है उसने उम्मीद भी नहीं की थी की कोई आदमी तीन करोड़ की बेंटली में बैठकर उसके साथ बिजनेस की डील करने के लिए आएगा विक्रांत मनी मन सोचने लगा की क्या वाकई मैं इतना बड़ा सेलिब्रिटी हो गया हूँ कि मेरे पास किसी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनने का ऑफर आ रहा है वैसे ब्रांड एम्बेडर बनने में कोई बुराई भी नहीं है लेकिन इसके लिए मैं इससे बहुत पैसे लूंगा ओहो आज मुझे कोडवर्ड में चंद्रमा शब्द मिला था तो कहीं ये उसी का कमाल तो नहीं है ए, अरे नहीं सर आप गलत समझ रहे हैं उस अधेड़ से उम्र के आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा दरअसल मैं आपके लिए एक जॉब का ऑफर लेकर आया हूँ जॉब का ऑफर जॉब तो मैं कर ही रहा हूँ भाई आप कौन सा ऑफर लाए हो विक्रांत का ब्रांड एम्बेसडर बनने का सपना टूट चुका था ऐसे में उसे थोड़ा दुख हो रहा था देखिए हमारी कंपनी के मालिक ने आपको अपनी बेटी का बॉडीगार्ड बनाने का फैसला किया है। उन्होंने सैकड़ों लोगों की प्रोफाइल देखने के बाद आपको सिलेक्ट किया है और इस नौकरी के लिए आपको सालाना बीस लाख रूपए एक घर और फिर साल के अंत में एक गाड़ी भी देंगे इसके साथ ही आपके मेडिकल से लेकर खाने पीने तक का पूरा खर्चा हमारी कंपनी उठाएगी